इस नहीं जेत कर्म अस्त ज्ञानकर्मो सहभवे ज्ञान चल में सन्यासन प्रन्यास श्रेयान किमय श्रेयान की विशेष बहुत अर्जुन पूछता है सन्यासन श्री भगवान अच्छा ये तो द्वितीय श्लोक में आरंभ होगा ये प्रथम श्लोक चल रहा है सन्यासान प्रथम श्लोक उचारण होकर अर्थ हो गया था नहीं नहीं होता ये तो चल रहा है गुम क्या अर्जुन उवाच संस कर्मण कृष्ण पुनर्युगम चंससी ये एक ते ब्रूहि सुनिश्चित कृष्ण संबदन हे कृष्ण कर्मण संससी, संससी पुनर्योगसि कर्म का त्याग कहते तो, फिर योग भी कहते तो, कर्म ही कहते तो, येयक मे सुनिश्चित रोहि तस् सिद्ध श्रेय प्रशस्तर श्रेष्ठ है एक कहो भाष्य में संग कर्म कागम शास्त्री अनुष्ठान विशेषाण शास्त्रीय जो अनुष्ठान विशेष कर्म है उनका त्याग कर्त मैं प्रस्तुरभ में प्रदर्श्य प्रश्नोपत्ति मुक्ति प्रश्न उत्थस से पुनर्योगम चेसा कर्म का अनुष्ठान अवश्य कर्तव्य करना चाहिए अवश्य कहते हो अतो में कतर श्रेय संशय इसमें दोना मेरे लिए आश्रिष्ट है कर्म करना है या त्याग करना किम कर्मा अनुष् श्रेय किम तर्म त्याग प्रशस्तरम चुष्ठेयोग प्रशस्तर वो करना चाहिए अतच येय प्रश्न एकं, तरह द्वन विज कर्मसन्यास कर्माष दुष्ठा से माप्ति होगी मनसे तदर दो एक अनुष्ठे तो संभवात्क साथ दोनों निजूसते इसलिए के मे भू सुनिश्चित अभिप्रेतम तवजा तभी दुष्ठ्य दोनों करो संन्यास हो कर्म एव दोनों कहा गया कहते तद अशक्त्यु तथा दोनों एकता नहीं कर सकते कर्म करना और क्या करना दोनों परस्पर विरुद्ध है प्रशस्त अनुष्ठानार्थम जो प्रशस्त है उसका अनुष्ठान करने के लिए तद इधम निश्चित्य निश्चित वक्तव्य यही प्रशस्त ऐसा निश्चय करना चाहिए यह एक तन बी श्लोक की व्याख्या है क्या क्या कर्मनाम कर्मनाम काम्या संस कर्मण काम प्रतिषेदा कर्मण पर काम्यकर्म और परित्याग पर कहता न सर्वेशा सवकर्म सर का कर नहीं, प्रतिषिद्ध तो नित्या नित्या नित्या नित्या नहीं बात नहीं काम्य प्रतिषेध का परित्याग नि परित्याग नहीं यह बात नहीं कर्मी अकर्म इध विशेषा दर्शना अकर्मे अवश्य अकर्मी चर्मे कर्म को अकर्म सम के कोई भी कर्म काम्य प्रतिषिध नित्य नैमिति का सब आत्मा के साथ संबंध में अकर्म देखने के लिए आ गया इसे शास्त्रीय आना अनुष्ठान विशेष आनाम शास्त्रीय कर्जन से, कर से नित्य नैमित्ती के जितने अस्तुत ही शास्त्रीय शास्त्रीय और अशेष रूपी कर्म न्याग फिर शास्त्रीय अशास्त्रीय जितने कर्म सबको छोड़ दो कति फिर पुनर्भाषण पुनर्योग शन फिर योग भी कर दो तरी कर्म त्याग तोगय आर्तव्य में कहता है तो कर्मत्याग और योग दोनों ही करना चाहिए इत्या विरोधा विरोध नहीं हो सकता है अतः में कर्तर से संशय द्वयो एक अनुष्ठान योग से उक्त कर्म योग दोनों एक नहीं कर सकता है कर्तव्य उतन कर्ण के लाभ कहते हैं कर्म त्याग करने के लिए कहते कर्म करने के लिए कहते संशय जाए थे जायते, मेरा संशय होता है कर्म त्याग करना है और कर्म करना दोनों के होगा तब वो संशयम विषय देती स्पष्टीकरण करता है अर्जुन की कर्मानुष्ठान से कि धान ये होता है प्रशस्तोत्तर बहुत सा किमर था तो संशय तो है क्योंकि प्रशस्तोत्तर जानने के लिए चाहे ऐसा संक्रमण से कहते हैं प्रशस्तोत्तर हम जो श्रेष्ठ वही करना है तस्वन च प्रश्न सेवकाशोतमा प्रशस्तर ही अनु इसलिए प्रश्न का अवकाश है इसलिए प्रश्न प्रश्नकर्ता अर्जुन अतच्रेय सेतरम एतयो दोनों दिन कौन कर्मसन्यास और कर्म अनुष्ठान ये से उसको बताइए तदेव प्रशस्तर विश्नसी प्रशस्तर क्या कारण है प्रशस्तर का विशेष मंत्रते यद अनुष्ठान श्रेय वापतिर्माम सैदी मे अनुसान से, से प्राप्ति होगी अब मानते हो वो एक मुझे कही तब एकम अन्य में ब्रूही एक ही दोनों में से एक मुझे कही उभय एकम वक्तव्य दोनों कर्म त्याग करने के लिए भगवान ने कहा कर्म अनुसार करने के लिए कहा दोनों जो कहा एक मुझे कही एक, एक प्रश्न करता है भगवान करता है हमको एक बताए त सहिक पुरुष है, एक पुरुष अनुष्ठियो तो असम्भव है सह कर्मश हो सकता है पहले कर्म योग्य किया बाद में कर्म संस एक साथ दोनों तो ही नहीं कर सकता है तो अभी क्या करूं, दोनों में ब्रूहि सुनिश्चितम अभिप्राप का अभिमित कर्म त्याग तथ्याग और मित्र कर्म और कर्म त्याग दोनों परस्पर विरुद्ध एक साथ तो दोनों नहीं हो सकता है इसलिए एक बताए जो श्रेष्ठ प्रश्नम एव उत्थ्य प्रतिवचन उत्थय प्रश्न के आरंभ करके उत्तर आरंभ करते स्वाभिप्राय आचक्षाणो निर्णय श्री भगवान आच अपना अभिप्राय कहते हुए निश्चय करने के लिए भगवान कहते श्री भगवाचवाच संस कर्मयोग निश्रेयसकु श्रेयसरा तस् कर्म संसा तयस्त कर्म संस कर्मयोगो विशिष्यते कर्मयोगो विशिष्यते सन्यास कर्मयोग निश्रेयसकु कर्मयोग विशिष्य संयास कर्मयोग उ सं्यास और कर्मयोग दोनों निःश्रेय से मुख्य प्रद्धे अंतगुण शुद्धि के द्वारा ज्ञानोत्दक हो रही कि तयस्तु तय दस कर्मयोग मध्ये कर्म संयास कर्मयोग विशेषति कृता कर्मसन्यासी के योग है, है ठीक निर्णया पर निर्णय निर्णय के द्वारा श्रोतावृत्ति के लिए भगवान कहते हैं एवं प्रश्न प्रवृत् योग से सौकर्य प्रश्न तो दिखाऊँ सृष्टि तो कर्मियों कर्मयोग श्रेष्ठ करते सौक्य सरलव कर्मयोग अभी प्रशस्तर कहना चाहते भगवान ये है क्योंकि सर भगवान प्रतिवचन कितव उत्तर क्या दिया हुआ में किया उू अभी दोनों भी निःश्रेय अच्छा से करू निश्रेय से निश्चित श्रेय निश्रेयस होता है निश्रेयस बन जाता है निश्चित श्रेय ये तो निश्रेयस निश्रेयस मोक्षम करवाते मोक्ष देते है कर्मयोग कर्मोसान दोनों तो कर्म योग कर्मोसार मोक्ष कैसे देंगे मोक्ष तो ज्ञान की बना नहीं होगा तो ज्ञानोत्पत्ति हेतुत्व परोस्पर तो पर देंगे ज्ञान उत्पत्ति है तो टीका में दिया उभय और तुल्यत्वशंका बारे यदि अच्छा पहले श्लोक का अर्थ करते संास कर्मयोग निश्च्रिय करा हु उभय और तुल्य तो शंका दोनों बराबर होगा इसके बारे में करते तय तुम तो कर्म संन्यासार्थ कर्मयोग विशिष्य ये श्लोक की व्याख्या हुई कथम तरी ज्ञान से मुख्य उपाय तुम विवेक्ष थे यदि तो ज्ञान ही मोक्ष का साधन कैसे कहते तथा तो ज्ञानोत्पत्ति हेतुत्व न दोनों मोक्ष देंगे किस प्रकार ज्ञानोत्पत्ति हेतुत्व न ज्ञान उत्पत्ति के हेतु कर्म संस भी और कर्मयोग भी अंतगुण शुद्धि करके ज्ञानोत्पत्ति के हैं। तभी द्वयोरपति प्रशस्तम अप्रशतम व तुल्य यदि दोनों ज्ञान उत्पादक होकर के मोक्ष प्रदय तो प्रशस्या कहेंगे तो दोनों अप्रश कि धुना प्रशस बराबर हो जाए तुल्य संख्या उभौ यद्य निश्रेयस करो निशेस करते हे तथा तयस्तु निश्रेयस हेतु कर्म केवलात केवल कर्म संस के विषय कर्म कर्मयोग विशिष्य केवलात कन से ज्ञानी कर्मसन्यासी के विषय कर्मयोग कर्मयोग स्तौति कर्मयोग करते हैं ठीक है ज्ञान सहाय से चे? कर्म संन्यास्य कर्मयोग अपेक्षा विशिष्ट तो विवेक ज्ञान यदि सहाय उसके साथ कर्म संन्यास वो तो श्रेष्ठ है किंतु ज्ञान नहीं केवल कर्म त्याग ज्ञान केवल कर्म त्याग करता है उस वो तो उसकी अपेक्षा कर्मयोग ठीक है विवेक के साथ ज्ञान के लिए तो कर्म त्याग करके यदि श्रवण मनन आदि करता है ज्ञानोपास साधन करता है तो ठीक है ऐसा नहीं केवल के कर्म त्याग करने की अपेक्षा कर्मयोग करना चाहे कर्मयोग अपेक्षा विशिष्टत्व विवेक्षा विशिष्ट केवल आज, केवल कर्म संन्यास तो के अच्छा कर्म कर्मयोग है, इसलिए कर्मयोग किस चीज़ करते है इसलिए बोलो कर्मयोग यह सुनि प्रसिद्ध है कर्मण बध्यते जंतर विद्या से मुचते तो कर्म हे बंध कारण कर्म ही बंधकार प्रसिद्ध तत्क निश कर्म सर्म तो बंधन का कारण है मुख्य से होगा ऐसा शंका करता है कस्म श्या अकर्त आत्म विज्ञा प्रागपास संग देश न कुरती इतिहात इतिहा आत्म विज्ञान अकर्ता आत्मा में हूँ ऐसे ज्ञान जब हो जाता है वो तो फलभूत सन्यास है है उसके पहले भी सर्वदा सन्यासी किया हमेशा उसको सन्यासी समझना चाहिए की वो राग द्वेश राग द्वेष नहीं करता है तो सन्यासी उसको समझना मतलब राग द्वेष यदि नहीं करता है तो सन्यासी है न कृद्यही इत्यासन्यासी यो नृष्टि कांक्षति निर्दो हि महाबाहो निर्द्वंदो सुखा मुच्य से सुखमु ही निर्द्वंदनित्य सन्यासी की उसको नित्य सन्यासी समझना सही इसको यो नष्य न कांक्षा न देश करता न कुछ इच्छा करता है निर्दोष रहित होने पर निर्द्वंद ही बंधात सुखम प्रमुख दे सुखम क्रिया विधे सुखम यथा सात प्रमुख दें हो गया राग देश रहित हो गया तो बंधन से, से मुक्त हो जाता है से मुक्त हो जाता है ज्ञातव्य है सकर्मयोगी नित्य सन्यासी कर्मयोगी कभी नित्य समाज समझा नित्य सन्यासी इसे समझना चाहिए यदि दे राग देश रहता है नित्य सन्यासी जो न दृष्टि किंचित न कांक्षित न कुछ चाहता है न किसी द्वेष करता है सुख दुखे साधन सुख दुख सुख की इच्छा दुख में देश सुख साधन की इच्छा दुख साधन देश ऐसा नहीं सुख दुख तो साधन नहीं चाह जो राग जैसा नहीं करता है एवं विधाय कर्मणि निवर्तमान की कर्म करते हुए कर्म में स्थित है फिर भी स नित्य सन्यासी की जानते हैं तो उसको नित्य सन्यासी समझना चाहिए यथा अनुष मानी कर्मानी सन्यासी न निबदानी सन्यासी को कर्म पर बंधन नहीं देते कृतानी चाह गया कर्म भी नहीं पहले जो कर्म के इंद्रिय समय समयवादी के द्वारा निवृत्त हो जाएंगे तथे फल की फल्छा नहीं करनी पड़े नित्यानिका भी येगी ये को बंधन में नहीं धरते निवर्त संचित दुरीतम और संचित कर्म को भी नष्ट करा देते निर्द्वन्वी महाबाह सुखम बंधा समुचते कर्मयोगी नो नित्य सन्यासी तो ज्ञान अन्यथा ज्ञान मिथ्या ज्ञान जो कर्मयोगी है वो तो संस नहीं अलग कर्मयोगी अलग है उसमें कर्मयोग में नित्य संन्यासी तो ज्ञान राज्य में सर्वत्र प्रकार ज्ञान जैसे भ्रम ज्ञान कर्मयोगी में नित्य सन्यासी प्रकार ज्ञान अन्यथा ज्ञान उनसे भ्रम ज्ञान होगा मिथ्या ज्ञान इतना श्याम विध यह कर्म निवर्तमान सन् नित्य ठीक है कर्मीण भी राग देश है न सन्यासी तो ज्ञातम एक कर्मी को भी संयासी समझना राग देश है नग देश रहित तो से अनायास है न बंध प्रध्वंस सिद्धम तम राग देश रहते है तो बिना आयास प्रयत्न के बिना बड़े सरल से बंध प्रध्वंस इसलिए उसको सन्यासी समझना चाहिए निर्द्वंदो द्वंद यहा सुखम बंधार्थ पहुंचते बंधात्खम मतलब न मुक्त हो जाता है इसलिए उसको नित्य सन्यासी समझना श्लोग बोलो निर्द्वंदो महा सुखम बंधा यदम संन्यास कर्म से निश तदाक्षिपति न्यास और कर्मयोग दोनों निश्चय से करे जैसे भगवान ने कहा था उसकी ओर आक्षेप करते है संयास कर्मयोगानुष्ठ विरुद्ध हो फले विरुद्ध हो तो संन्यास और कर्मयोग दोनों एक व्यक्ति एक साथ नहीं कर सकता है क्योंकि विरुद्ध है तो भिन्न पुरुषानुष्ठेय कोई तो कर्म त्याग करेगा कोई तो कर्मयोग करेगा भिन्न पुरुषानुष्ठ क्योंकि दोनों विरुद्ध है एक साथ नहीं हो सकते। यदि कर्म संन्यास कर्म में वो दोनों विरुद्ध है दोनों का फल में भी विरुद्ध होना चाहिए साधन भिन्न भिन्न विरुद्ध है तो फल भी भिन्न होना चाहिए फल किसे एक होगा फल में विरोध होना चाहिए न तो वह निश्चर्य कर विरुद्ध साधन में से फल एक है ये होना चाहिए एक दोनों ही मुख्य पद है ये तो नहीं होना चाहिए एवं इतनी प्राप्त ऐसा संक्रमण पर मुख्य थे उत्तर देते हैं टीका त्र उतर उत्तरश्लोकमित उत्तरऊप आगे श्लोक अवतर करतेंख्योग पृथक बाला प्रवदे न पंडिता एक विंदते फल सांख्ययोग पृथक प्रवती बात बालाख्य योग पृथक बाला न पंडित सांख्य और योग बाला अभिवेके पृथक पृथक कहते भिन्न भिन्न फल जो कैसे कहते न पंडिता पंडित लोग नहीं कहते एकमपी आस्थित सम्य उभयर विंदते उभर एक, एक दोनों से कोई एक आस्थित मतलब सम्योग अनुष्ठित होता है फलम विंदते एक ही फल प्राप्त करता है निःशर्ष का रूप फल प्राप्त करता है विवेकिन स्तरी कथम सांख्य योगो पृथ्वाल प्रवतंति न पंडिता पंडित नहीं करते तो विवे के लोग क्या कहते हैं आशंकाया न एक आस्तित सम्योग उभे बिंदते फलम ऐसा विवे के लोग कहते हैं संख्या है आत्मसमीक्ष आत्म इच्छा ज्ञान अर्ति योग्य होता है, हो है सांख्यम संयासो न पर आत्मज्ञान की योग्य होता है योगस्तु कर्म योग इत्यस्य इत्यस्य कर्मोग तरह सांख्योग पृथ्वी फल प्रवद्रा विवेक शून्यम शास्त्रा विवेक को नहीं है वही बाल है छोटा बच्चा नहीं बड़े होने पर शास्त्रार्थ विवेक नहीं तो वो बाल है न पंडित ठीक उत्तराधम अवतरय उत्तरार्ध एक अस्थित सम्य भूमिका करो भगवान भाशेकर पंडितस्तु ज्ञान एक अविद्धम इच्छा पंडित का ज्ञानीन जो ज्ञानी है दोनों का एक फलम एक मतलब अवरुद्ध फलम इस ज्ञानो योगिश पंडित ज्ञानी योगी च एक फल द्वयो अवृद्धफल प्रश्न पूर्वक प्रकटय ज्ञान संन्यास सन्यासर्मयोग दोनों का फल एक ही है ये, ये प्रश्न करके स्पष्ट करते कथम ये प्रश्न है एक अस्तित्व सामग उग्रिंदती फलम एक किस्म से दोनों से एक को अनुषित एक अस्थ सूषित ठीक ठीक अः फल प्राप्त करता है मुख्य फल एक साधनमुष्त्य फल विरोधम एक के साधन करता है और तो दोनों का फल प्राप्त करेगा विरुद्ध है इतिहास उभय फलम उभय फलम दोनों का जो फल है एक ही फल है निश्चय वही प्राप्त करता है उभय फलम उभयोश तदे वही निश्रेयसम एक ही फल है अतो न फले विरुद्ध अस्ते में कोई विरोध नहीं है टीका में संख्या योग यो संास कर्मानुष्ठान तत्व द्वारा निश्रेयस फलत्वाद न विरुद्ध फलत्व तो संख्या संख्या है आत्म तत्व समीक्षा विचार योग होगा कर्मानुषार दोन्यास कर्मानुष्ठान योग तो त्याग करके विचार करेगा सर्वण मनन धिरासन और कर्मानुष्ण दो तत्व ज्ञान के द्वारा मुख्य फलक है सर्वण मनन का अनु तो तत्व ज्ञान होगा तत्व ज्ञान से मुख्य होगा और कर्मयोग से कर्मयोग पढ़ो फिर कर्म त्याग करके ज्ञान प्राप्त करेगा वेदांत श्रमण करके निश्चय से फलत्व होने से नरुद्ध फलत्व की संख्या नहीं और एक एक की है सांख्या योग फलत्व वचनम प्रकरण अनुगुणम इस संकट है एक संन्यास और कर्मयोग के विषय में अर्जुन का प्रश्न है दोनों विषय बताए ये कहते संख्या और योग दोनों के आएगी फले प्रकरण थे कर्म संन्यास और कर्मयोग के विषय में उनके विषय में नहीं कहा करके सांख्या योग के, के विषय में दोनों का एक फल प्रकरण ऐसा शंकर करता है पूर्व सी नानू संस कर्मयोग शब्द न प्रस्तुत अर्जुन का प्रश्न अर संन्यास और कर्मयोग दोनों में से एक बताइए ये आरंभ करके सांख्या योग कथम यह अप्र कुम प्रवित सांख्या और योग दोनों का फल एक है भगवान कहते प्रकृत नहीं प्रकरण नहीं जिसका वो कैसे कहते है, तो हैं भगवान ये प्रश्न हुआ ठीक है अप्रकृतत्वम असिद्धमिति असिद्धमित ये प्रकरण नहीं है और योग का ऐसे पूर्वि अभिप्राय से प्रश्न करता है किंतु सिद्धांत कहते हैं अप्रकृतत्वम तो असिद्धम सांख्य योग प्रकृत नहीं है प्रकरण उनका नहीं है ऐसा नहीं असिधम इस परिहरित नहीं सदोष ठीक है संयास कर्म न इत्यादि संन्यासम कर्मयोग चंक्यु संन्यासम कर्मयोग दोनों प्रश्न में है प्रश्न संनयास कर्मयोग इत्यादि तथे प्रतिवचने संन्यास कर्मयोग ये दोनों ही उत्तर दिया निश्चय से निशेष करोगी प्रश्न भी संयास कर्मयोग भगवान उत्तर दे दिया संन्यास कर्मयोग निश्चय करा तो, तो कर्म संन्यासा कर्मयोग विशेषता ये तो हो गया फिर बीच में कहाने लगे सांख्या और योग दोनों एक फल है तो संख्या और एक फल तो ये अप्रकृत तो कैसे नहीं अप्रकरण में किसान नहीं है तो प्रकरण विरुद्ध हो जाता है ऐसा संक्रांत से तपरा यद्यपि यद्यपि अर्जुन न संयासम कर्मयोगम च केवलम अभिप्रत्य प्रश्न करता अर्जुन ने प्रश्न किया संयास और कर्मयोग केवल को लेकर के प्रश्न किया ये तो क्या गया है टीका नहीं प्रतिभा अनुरूपित जब अर्जुन ने केवल कर्म योग और संन्यास को लेकर प्रश्न किया तो उत्तर भी उसको लेकर भगवान करना चाहिए यदि विशेष अनुपति और उत्तर में विशेष नहीं होना चाहिए ऐसा संक्राम से कहते भगवान स्तू तद अपरित्याग नहीं हो स्वाभि शब्दांतर वाच्य तय प्रतिवचन तद सांख्या हुई थी अर्जुन ने तो केवल संन्यास कर्म को लेकर प्रश्न किया और भगवान से तो तद अपन त्याग उसका जो अभिप्राय है उसका परित्याग नहीं करके ही स्वाभि प्रेतन जो विशेषण सभी अपने भगवान स्वयं अपना अभिप्राय कुछ विशेष जो मिला करके शब्दांतर वाच्य तया प्रतिवचन शब्दांतर का वाच्य वहां संन्यास को सांख्य शब्द से कह देते शब्दांतर वाचन उत्तर दिया भगवान ने सांख्य योग तद अपरित्याग नित्य तत्पद तो न तदअपरितग क्या है प्रष्टा प्रतिनिधिष्ट कर्म संन्यास कर्मयोग उच्च प्रष्टा अर्जुन है न जो उच्चारण क्या है कर्मा संन्यास और कर्मयोग अर्जुन के प्रश्न में जो कर्म संन्यास कर्मयोग है उसका परित्याग नहीं करके अब भगवान अपना अभिप्राय जोड़ करके कहते सांख्य योगी शब्द अंतर्वाच्यते सांख्य योग शब्द से अन्य शब्द से उसी को उचिगुरी कहते तयर एवं संन्यास कर्म योग अप्यागन सांख्य शब्द से सन्यास का त्याग नहीं करके योग शब्द से कर्म योग का त्याग नहीं करके अर्थात ग्रहण करके स्वाभिप्रेत विशेष संयोज्य अपने अभिप्रेत कुछ विशेष मिला करके भगवान प्रतिवचन दु दिये यद स्वाभिप्रेतम च विशेष संयोज्य उसका अभिप्राय तो हो गया कर्म कर्मयोग और कर्म संन्यास चलो तो सर्मन्यास को सांख्य शब्द से कर्मयोग योग शब्द से भगवान ने कह दिया उसका अभिप्राय रहा और अपना अभिप्राय प्राय विशेष क्या है स्वाभिप्रेत विशेष तो कहा तद एक व्यक्ति करते उसका स्पष्टीकरण करते तव तो एव जो संन्यास कर्मयोग दोनों को ही तव तो एवं संन्यास कर्मयोग जो संन्यास कर्मयोग अर्जुन ने पूछा था ज्ञान तदुपाय समबुत्व आदि संयुक्त हो सन्यासी के साथ ज्ञान और ज्ञान के ऊपर समत्व बुद्धि कर्म के साथ ये संयुक्त तो। उसी सन्यासी के साथ यदि ज्ञान का योग हो गया वो संख्य हो गया और कर्मयोग के साथ यदि समत्व बुद्धि हो गई ये सम्वुद्धि का योग हो गया तो योग तो शब्द हो गया ज्ञान तदोपाय समत्व बुद्धित्व आदि ज्ञान उसका उपाय आप बुद्धि समत्व बुद्धि समत्व बुद्धि कर्म योग में फल सिद्ध व सिद्ध समत्व बुद्धि फल इच्छा रही इसे कर्मयोग मतम भगवान के ही मत अतो न अप्रकृत प्रक्रिया प्रकरण में जो नहीं है उसको कहेंगे अप्रकृत प्रकरण में तो प्रकृत न प्रकृतम इतना प्रकृतम मतलब प्रकरण उसका नहीं है उसकी प्रक्रिया अप्रकृत का कथन है जो प्रकरण में नहीं उसका कथन ऐसा नहीं है प्रकरण जो है वही है सन्यास कर्म योगी और अपना अभिप्रेत से भगवान थोड़ा मिलाते हैं सन्यास के बाद ज्ञान हो गया तो उसको सांख्य शब्द से कहेंगे कर्म योग के साथ समत्व बुद्धि है तो योग शब्द से अवग्रहण हो जाएगा ये करके कहा गया है ठीक है समत्व तो, सम बुद्धि तो आदि शब्द से ज्ञान होता भूत हो समाधि आदि ज्ञान समतम आदि भी सन्यासी के साथ सम हो गया तो सांख्य शब्द कर्म युग में समु वहाँ भी समी हो प्रकृति प्रकृत सन्यास कर्म युग उपाध्यान फलित मारा भगवान भी सांख्य योग शब्द से जो प्रकरण में आया संस कर्म दोनों का ही ग्रहण क्या है ऐसा अनु निष्पन्न क्या हुआ फलित मारा तो नकृत प्रक्रिया सांख्य युगो इत्यादि श्लोक व्याख्यान समाप्ति इति शब्द अर्थ नकृत प्रक्रिया इति शब्द भाषी में जो आया इति शब्द इसी श्लोक की व्याख्या समाप्ति के लिए सांख्या योग पृथ्वी बारह इत्यादि श्लोक व्याख्यान समाप्ति ही इति शब्द का अर्थ नकृत प्रक्रिया इति ये श्लोक व्याख्यान की समाप्ति हुई श्लोक बोलो पंडित प्रश्नपूर्वक श्लोका प्रश्न पूर्वक प्रश्न करके श्लोका श्लोक अवतरण करते एक सम्यकुषा कथम उभय फलम विंदते संयास अथवा कर्मयोग दोनों में से एक करने पर भी दोनों का फल प्राप्त करता है कैसे ये संक्रांत से कहते हाँ, ही प्राप्यते स्थान तद्योगे गम्योग्यक्योग्योग पश्य स पश्य पश्योग्यक्योग यह पश्य स स्थान प्राप्यते योगी भी गम्यते योगकार से योगी अर्थ करना योग शब्द से मतलब त्याज करके योग वाले योगियों के द्वारा सांख्य के द्वारा जो स्थान प्राप्त होता है योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त होता है एकम सांख्यम च योग पश्य सह सम्यक पश्य वही देखता तो वह एक एक हम तो सम्यक देखता है संख्या दोनों एक फल से के चिदेव तयर तो एक फलत्वम पश्य आशंक्य तेमेव सम्य दर्शितम नहीं तरसा कहते दोनों के एक समझेगा तो कुछ लोग मानते हैं सब लोग लो तो अलग अलग मानते है देव कुछ लोग ही तयर एक फलत्व का एक फलत्व तत्व तो जानते हैं ऐसा शंका कंश से कहते जो जानते तेसाव सम्य दर्शितम कुछ लोग जानते है कम लोग जानने पर वही सम्यक है नई बहुत लोग जाने लोग पर बहुत लोग भ्रांत हो जाए तो सम्य नहीं होगा एक अन सांख्य न चवते पुनरि वित्पत्तिमासीख्य ही प्राप्त थे स्थानम स्थान का तिष्ट अस्वीन स्थानम जिसमें रहता है न चवते पुनः उसे हटता नहीं इसको लेकर स्थान का अर्थ करते भगवान वासी कर। यख्य सांख्य कार्यकिया ज्ञान अनुष्ठे संस्था यही संप्य थे स्थान मोक्ष न चे जिसमें रहता है उसे अठता उस नहीं मुख्य ऐसा मुख्य प्राप्त करना पड़ो से जन्म मृत्यु प्राप्त नहीं करेगा इसे स्थान कार्य मुख्याख्यम आख्या जो स्थान प्राप्त होता है तद योगे योगी ज्ञान प्राप्ति ईश्वरम समर्प्य कर्मा ते फल ते योगी योगि ज्ञान प्राप्ति उपाय ज्ञान प्राप्ति का उपाया? साधन ईश्वरे सामर्प्य योग नाम सुनने पर ही आसन प्राणायाम योग ऐसे ले लेते है भगवान भाष्य का अर्थ करते योग का क्या अर्थ ज्ञान प्राप्ति उपाय तो नहीं समर्पित कर्माणी कर्म ईश्वर में समर्पण करके आत्मन फलम अभिशन जो वनाशम भी तो कर्म है कर्म के फल ईश्वर में अर्पण करके फल इच्छा नहीं करके अनुष्ठान करते है ये पे योगिनाते योगिना तेरपी तय मतलब योगी भी योगी का अर्थ हो गया योगी भी योगी री अर्थ करके पहले योग का अर्थ कर दिया ऐसे करने वाले योगी है तय रपी तय कर्ण से योगी भी तो योग का अर्थ योगी परमार्थ ज्ञान संन्यास प्राप्ति द्वारा ना तो योगियों के द्वारा कर्म योग के द्वारा वही फल कैसे प्राप्त होगा मुख्य तो परमार्थ ज्ञान संन्यास प्राप्ति द्वारा परमार्थ ज्ञान कर्म सन्यास प्राप्ति के द्वारा नशा ख्या गम्य थी अत तो एक पश्य फल एक सम्य पश्यती टीका ये ही योग शब्दा ज्ञान प्राप्ति समर्पित कर्मा जो इच्छा नहीं कर्म करते वह योगी ये जिज्ञास जिज्ञास ज्ञान की जानना चाहते पर सर्वा कर्मा भगवत्ी सब पूर्ण कर्म करते वीता भी भीतक करते किंतु किन्तु ईश्वर प्रीति के लिए अन्य फल इच्छा नहीं करते हैं फला अभिलाषमकृत फल की इच्छा नहीं करके वही कर्म करते तो भी फल इच्छा करे तो स्वल्प फल प्राप्त करेगा और फल इच्छा छोड़ दे ज्ञान प्राप्ति का साधन होता है ज्ञान प्राप्त शुद्धि द्वारा न उपाय तुतिष्ठ तो ज्ञान प्राप्त उपाय ज्ञान प्राप्ति का उपाय कर्म कैसे ज्ञान प्राप्त का उपाय होगा बुद्धि शुद्धि द्वारा अंत शुद्धि ज्ञान प्राप्त उपाय कर्म अनुष्ठान करते ते योगा विवक्षण थे उनको योग शब्द से कहा गया योगा वो वचन तो योग कैसे मनुष्य हो जाएंगे कर्म अनुष्ठान करने वाले अच्छ प्रत्यय से महत्व गृहितम योग शब्द में अच अच्य योग अश अस्थिति योग अष्टाधि भी मत्अर्थ में अच प्रत्य होता है अच प्रत्य मतम गृहत उत्तम योगिना इसलिए कहा ते योगिना योगि योगा योगीन योग वाले सर्वोपि द्वैत प्रपंचो न वस्तुभूतो माया विलासम तो अभिक्रिय अभिक्रिय अद्वितीय वस्तुसं इति प्रयोजक ज्ञानम परमार्थ ज्ञानम तत्पूर्वक संयास द्वार कर्मी फिर तदव स्थानाप्यन सर्व द्वैत प्रपंच न वस्तु होता द्वैत प्रपंच जितने ही सब वस्तु तो नहीं माया विलास होता माया के कार्य जितने दृश्य मेरे से भिन्न सब दृश्य हे आत्मा से भिन्न अनात्म है, जो अनात्मा है वास्तव नहीं माया के कार्य है अध्यस्त एक अधिष्ठान तभी निगराना न किचन श्रुति चरित्त यह ब्रह्मणी नाना है ही नहीं मिथ्या है ब्रह्मे वेदम आत्मेयदम वासुदेव सर्वम बहुत श्रुति है सर्वम खुल ब्रह्म सब कुछ सब कुछ कार में अध्यस्त है न की ब्रह्म सर्वात्मक ऐसे ऐसे सब प्रकार नाम रूप जैसे, जैसे जैसे दिखता है ब्रह्म इस प्रकार ऐसा नहीं अप्रसिद्ध का विधेय होता है प्रसिद्ध उद्देश्य करके सर्वम जो दिखता है उसका अनुवाद करके अप्रसिद्ध ब्रह्म का विधान करते हैं चौर स्थान बस जो चौर मानते हैं चोर नहीं कि सर्व दिखित सर्व नहीं कि आत्मा है द्वित तो प्रपंच वास्तव नहीं आत्मा तो अभिक्र अभिक्रत्मा अद्वितीय सदैव समीधम ग्रासित एक मेंद्वितीय वही वास्तव तो तो यदि प्रयोजक ज्ञान है ये ज्ञान होता है यहाँ परमार्थ ज्ञान ये परमार्थ ज्ञान संन्यास प्राप्ति द्वारा कर्म करने वाले मुख्य को प्राप्त करेंगे किस प्रकार पहले परमार्थ ज्ञान उसके बाद संन्यास उसके बाद मुख्य तो पहले परमार्थ ज्ञान सद सिखाउन ज्ञान लेना प्रयोजक ज्ञान संन्यास का प्रयोजक ज्ञान संन्यास का प्रयोजक होता है परोक्ष ज्ञान शास्त्र श्रवन करके परोक्ष ज्ञान उनसे आगे सन्यास लेता है वो हो गया विदित विध्याय अर्थविश्वाचर्य चलन ये प्रयोजक ज्ञान परमार्थ ज्ञान उसे तत्पुर संन्यास के लिए। और जो तत्व तो साक्षात्कार पारणार्थी ज्ञान वस्तु ब्रह्म ज्ञान हो गया वो ज्ञान को ज्ञान नहीं तो वो ज्ञान आगे संन्यास फलात्मक संन्यास है ऐसे ज्ञान हो जाने पर वास्तु सं और तो फलात्मक संन्यासी ऐसे ज्ञान हो गया तो ज्ञान नित्य संन्यास रुके जो ज्ञान हो गया तो सर्व कर्म त्याग हो गया विद्व संन्यास इसलिए यहाँ जो दिया है कर्मयोगी परमार्थ ज्ञान सन्यास प्रति परमार्थ ज्ञान के बाद फिर सन्यास क्या है परमार्थ ज्ञान का प्रयोजय ज्ञान का सन्यास के द्वारा कर्मी भी रि तद स्थान कर्मी भी उसे मोक्ष को प्राप्त करेगा कर्म सन्यास करने से भी साक्षात्कार हो जाएगा फलोत्तम संन्यास कर्मयोग और अविरुद्धम संन्यास कर्मयोग दोनों का फल एक है कोई विरुद्ध नहीं तेरअपी पर ज्ञान संन्यास प्राप्ति के द्वारा मुख्य प्राप्त करते फलिक फलित दुन के फल ऐसा निष्पन्न हुआ अतः एकम साख्यम योगम च योग दोनों एक फल होने हुँ से एक है यह पश्यती जो दिखता है वही दिखता है तो वही ठीक दिखता है एक क्यों हुआ फल एक फल सम्यक पश्यती अर्थात श्लोग स्थानी गम्यं चोधम च पश्य ओ